कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के १९वें मंत्र का विचार आज करना है १८वें मंत्र में यमराज जी ने नचिकेता के द्वारा पृष्ठ आत्मा का साक्षात निर्देश कर ये कहा कि निर्विकार चिद्रूप आत्मा है समस्त विकारों से रहित चेतन आत्मस्वरूप है अब उसमें कोई क्रिया या क्रियाफल आश्रयत्व रूप विकार नहीं है ये पूर्व में कहा और जो आत्मा को क्रिया तथा क्रियाफल आश्रय स्वरूप विकार से रहित निर्विकार मैं हूं ऐसा जानता है वह तो मुक्त होता है आत्मा का यथार्थ दर्शी है वो और जो आत्मा के इस प्रकार के स्वरूप को न जान करके क्रिया और क्रियाफल आश्रय रूप ही आत्मा को जानता है वह अनात्मज्ञ है आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला नहीं है इसलिए उसमें बंध की निवृत्ति नहीं होती संसार में ही वह बना रहता है संसारी ही है इसे कह रहे हैं 19वें मंत्र में आत्मज्ञान तो है निर्विकार चेतन मैं हूं समस्त क्रिया तथा तो क्रियाफल अनाश्रय मैं हूं ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है क्रिया तथा क्रियाफल आश्रय में क्रिया आश्रय का अर्थ होता है कर्ता क्रियाफल आश्रय का अर्थ होता है भोक्ता तो मैं कर्ता भोक्ता हूं यह ज्ञान आत्मा का विपरीत ज्ञान है यथार्थ ज्ञान नहीं आत्म विपरीत ज्ञान संसार प्रापक है आत्म यथार्थ ज्ञान संसार निवर्तक है इसे कह रहे हैं हंता चेत मन इत्यादि से हंता चेत मन्यते, मन्यते हंतुम में जो द्वितीय पद है चेत ये निपात तो यदि अर्थ में है मनते का कर्ता है हंता हंता कहते हनन क्रिया का कर्ता और हनन क्रिया ये उपलक्षण है समस्त क्रिया का इसलिए हंता शब्द का अर्थ हो जाएगा क्रियाओं का अपने आप को आश्रय अनुभव करने वाला और जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब की सब गीता कहती है प्रकृति के गुणों से निर्वृत्त होती है संपन्न होती है प्रकृत क्रियमाणानी गुणय कर्मानी सर्वश प्रकृति के गुणों से ही सारे कर्म किए जा रहे हैं लेकिन अहंकारी मूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। तो प्रकृति के गुणों में तादात्म्य अभिमान करके प्रकृति के गुणों का धर्मरूप जो कर्म है उसमें उसको अपने में आरोपित करके समझ लेता है कि मैं ही करता हूं ये भ्रांति से समझता है अहंकार है अनात्मा का सक्रिय प्रकृति के गुण के परिणाम रूप कार्यकरण संघात ये प्रकृति के गुण है और इसमें तादात्म्य अभिमान, अहंकार कहलाता है प्रकृति के गुणों में प्रकृति के गुण शब्द से लेना कार्यकरण संघात और उसमें में अभिमान है अहंकार और इससे मोहित हो गया है चित्त जिसका उसे कहा जाता है अहंकार ई मूढ़ात्मा आत्मा शब्द का अर्थ है वहां पर चित्त अंतकरण बुद्धि तो अविवेकापन्न हो गया आत्मानात्म विवेक नहीं रहा कार्यक्रम संघात और आत्मा ये दोनों बिल्कुल अंधकार और प्रकाश के तरह परस्पर विपरीत स्वभाव वाले होने पर भी इनका आविद्यक तादात्म्य अध्यास के कारण विवेक नहीं रहा यही विमोह है और उससे विमोहित हैं विमूढ़ हैं अंतकरण जिसका यानी भ्रांत पुरुष वह भ्रांति से अपने आप को कर्ता समझता है तो क्रिया आश्रय अनात्मा है और उसमें आत्मा आत्माभिमान करने से आत्मा में क्रिया का आरोप करके आत्मा को क्रिया का आश्रय समझने वाला उसे यहां पर हंता शब्द से लेना अनात्मा देहादी को ही मैं समझने वाला तो देहादी सक्रिय है तो अपने आप को देहादी रूप समझने वाला भी सक्रिय समझेगा यानी करता समझेगा तो हंता यानी करता चेत हंतुम मनते तो हनन क्रिया के कर्म के रूप में अध्यार करना प्रकृत आत्मा का एनम आत्मा हनुम मन चेत हनता एनम आत्मा हंतुम मनते तो प्रकृत आत्मा को हन, हनन करता यदि मानता है कि मैं इसका हनन करूंगा इसे मारूंगा विनाश करूंगा इसका नष्ट करूंगा आत्मा को यद्यपि उसे तो कहा कि न मृियतें जो अविनाशी है उस अविनाशी आत्मा को यदि नष्ट करना चाहता है कौन अपने आप को कर्ता समझने वाला अपने आप को कर्ता समझने वाला है कार्यक्रम संघातरूप समझने वाला इस अविनाशी आत्मा का विनाश मैं करूंगा ऐसा यदि चिंतन करता है उसे हनन क्रिया का समझ लेता है एक प्रकार से ओ कर्म इसको मारूंगा नष्ट करूंगा हनन क्रिया का फल है विनाश और उसका आश्रय बनाऊंगा ऐसा यदि समझता है तो उसका ये मानना आत्मा नष्ट होती है मरण धर्मा है ऐसा समझना यह आत्मा का विपरीत ज्ञान है यथार्थ ज्ञान नहीं है तृतीय पाद में कहा जाएगा उभव तो नीजानीता प्रकृत आत्मा के यथार्थ स्वरूप को वे नहीं जानते हैं दो को बताया जा रहा है उभौत तो से उसमें से एक हो गया अपने आप को हनन क्रिया का कर्ता और आत्मा को हनन क्रिया का कर्म समझने वाला आत्मा को मैं नष्ट करूंगा ऐसा समझने वाला एक अज्ञानी है वो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का दृष्टा नहीं है कहा दूसरा एक अज्ञानी बताया जा रहा है हत मन्यते हतम और दूसरा भी अनात्मा कार्यक्रम संघात रूप ही अपने आप को समझ करके जिस कार्यक्रम संघात को नष्ट किया जा रहा है उसमें तादात्म अभिमान जिसका है वह कार्यक्रम संघात के हनन से समझेगा अपना हनन कार्यक्रम संघात तो हनन क्रिया से जन्य फल का आश्रय होता है हनन क्रिया फलाश्रयत्व तो कार्यक्रम संघात अनात्मा होने से उसमें है और वह हनन क्रिया फल का आश्रय बनने वाला कार्यक्रम संघात ही मैं हूं ऐसा अभिमान जिसका है वह अपने आप को समझेगा कार्यक्रम संघात के हत होने से हत अपने आप को ही ह, आ, हनन क्रिया फलाश्रय समझेगा मैं मारा गया ऐसा मानेगा तो उसका भी यह मानना गलत है क्योंकि कहा पूर्व में न हन्यते हन्यमाने शरीर है। तो शरीर के हत होने से आत्मा हत नहीं होता है ये अठारहवें मंत्र का चतुर्थ पाद बता रहा है और यहाँ कार्यक्रम संघात के हनन से अपना हनन समझने वाला ये दूसरा हुआ एक हुआ आत्मा का अपने आप को अपने आप को हंता समझने वाला और एक है अपने आप को हत समझने वाला आत्मा को मारने वाला समझता है वो भी और आत्मा को मरने वाला समझता है वह भी वे दोनों भी आत्म विषय को यथार्थ बोध से रहित है तो उभौ तो नीजानी तौ तो तो उभ यानी आत्मा को मैं मारने वाला हूं ये समझने वाला और एक आत्मा को मरने वाला समझ रहा है जो आत्मा को मारने वाला समझता है वो भी और मरने वाला समझता है वो भी वे दोनों तो उभौ शब्द से ग्राह्य है न विजानीत यानी आत्मतत्वम न विजानीत आत्मा के यथार्थ स्वरूप को दोनों भी नहीं जानता है क्यों कहते हैं जिस कारण से आत्मा का यथार्थ स्वरूप जो है वह नायहनती अयम आत्मा प्रकृति आत्मा न हनती एने हनन क्रिया का आश्रय नहीं बनता है और हनन क्रिया उपलक्षण है समस्त क्रियाओं का तो किसी भी क्रिया का आश्रय नहीं होता है निर्विकार है ना तो क्रिया का आश्रय बनेगा तो क्रिया रूप विकार से विकृत हो जाएगा विकारी माना जाएगा उसे तो कहा कि वो किसी भी विकार से विकृत नहीं होता है विकारी नहीं है तो आत्मा आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्रियारूप विकार से रहित अविक्रिय है विका, आ, क्रिया रहित है और न न हन्यते तो कहा हनन क्रिया का करता नहीं है तो क्रियाफल आश्रय बनेगा कर्म बनेगा तो कतने हन्यते उसमें क्रियाफल आश्रयत्व तो भी नहीं है क्रियाफल आश्रयत्व तो का अर्थ है भोक्तृत्व न हन्यते से भोक्तृत्व का निषेध किया जा रहा है और न हंती से कर्तृत्व का निषेध किया जा रहा है क्रिया आश्रय तो होता तो है कर्ता क्रियाफल आश्रय होता है भोक्ता तो जिस कारण से आत्मा क्रियाफल आश्रय रूप भोक्तृत्व से रहित है और क्रिया आश्रय तो रूप कर्तृत्व से भी रहित है न हंति न हन्यते से बताया गया कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा का स्वभाव न होने से जो आत्मा को कर्ता या भोक्ता समझ रहा है वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान से रहित है अज्ञानी है उसे विपरीत ज्ञान है आत्मा का आत्मविषयक विषयक भ्रांति है प्रमाणी है तो न नीजानी तो ना हंती न हन्यते भाष्य है थोड़ा भाष्य को देखिए एवं भूतम अपि आत्मान शरीर मात्र आत्मदर्शी हंता चेत यदि मनते चिन्तयति तो कहते हैं कि एवं भूतम अपि आत्मान एवं शब्द से ग्रहण करना आठरवे मंत्र में जो आत्म स्वरूप बताया गया उस स्वरूप को तो आत्मा एवं भूत है यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विकार से रहित है निर्विकार है तो निर्विकार आत्मा होते हुए भी जो शरीर मात्र आत्मदर्शी है शरीर में तादात्म्य अभिमान करके शरीर को ही मैं समझने वाला है वह हंता बनेगा यानी कर्ता बनेगा शरीरादिगत क्रिया का आश्रय रूप कर्ता अपने आप को समझेगा और हंता यदि मन्यते अपने आप को हंता समझ करके फिर क्या चिंतन करता है मन्यतेने चिंतती कि हन तुम यानी हनिष्यामी इति ऐसा जो चिंतन करता है एनम यानी आत्मान मैं आत्मा को मारूंगा मैं आत्मा को मारने वाला हूं और योपि अन्यो हतह, तो जो एक बलवान कार्यक्रम संघात के द्वारा हत हुआ दुर्बल कार्यक्रम संघात है उसी हत हुए दुर्बल कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करने वाला योपी अन्य शब्द से ग्राह्य है हत हुए कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करने वाला वो क्या समझता है कि योपी अन्योहत सोपी चैन मन्यते हतम आत्मा मान लेता है कि मैं फलाने से मारा जा रहा हूं मारा गया अहम हतो आह इतिभावी तो न विजानीता तृतीय पाद का अर्थ कर रहे तो उभ तो नीजानीता स्वम आत्मान वो अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं क्यों तो कहते हैं चौथे पाद के द्वारा हेतु बताया जा रहा है चौथे पाठ की व्याख्या करते हैं यथो ना हंती अविक्रियवात आत्मन तो आत्मा विकार रहित होने से हनन करता नहीं है क्रिया रहित है और तथा न हन्यते और अविक्रिय होने से ही वह क्रिया फल का भी आश्रय नहीं बनता है यानी कर्ता भोक्ता नहीं है कैसे तो कहते आकाशवत अभिक्रियत्वात एवं तो आकाश जैसे अविक्रिय होने से जहां रहता है उसके क्रिया से क्रियावान नहीं होता और जहाँ रह रहा है उसके क्रियाफल आश्रित आश्रय बनने से क्रियाफल का आश्रय नहीं बनता शरीर में आत्मा रहता है तो कहना आकाश रहता है तो शरीर के क्रिया से अपने आप को क्रियावान नहीं समझता आकाश व्यापक होने से शरीर में भी रहेगा तो शरीर से होने वाली क्रियाएं शरीर में त... तादात में अभिमान आकाश का न होने से आकाश मैंने की वह क्रिया ऐसा अभिमान नहीं करता और शरीर के क्रियाफल आश्रय बनने से आकाश अपने आप को क्रियाफल आश्रय अनुभव नहीं करता ऐसे ही आत्मा भी वस्तुतः आकाश से भी सूक्ष्म होने से सब शरीरों में तो रहता व्यापक होने से और सूक्ष्म होने से रहेगा सब शरीरों में लेकिन उसका असंगोही अयं पुरुष के अनुसार वस्तुत तादात्म्य अभिमान किसी भी शरीर के साथ नहीं होगा अविद्या से हो जाए वो भ्रांति हो जाए वो अलग बात लेकिन वास्तविक रूप से आत्मा तो असंग होने से सक्रिय कार्यक्रम संघात में रहने पर भी उससे असंग है इसलिए सक्रिय कार्यक्रम संघात की क्रिया से रहित है न हंति से बताया गया और वही सूक्ष्म तथा व्यापक असंग होने से क्रिया-फल का आश्रय बनने वाले कार्यक्रम संघात में रहने पर भी ये स्वयं क्रिया-फल का आश्रय भी नहीं बनेगा न लिप्यते लोक दुखे न क्यों तो करता बाह्य है श्रुति कहती है बाह्य है असंग है उससे इसलिए कहा कि न हन्यते क्रिया-फल का आश्रय भी नहीं है इसलिए वास्तविक स्वरूप में न तो क्रिया तथा क्रियाफल का कोई संसर्ग है और क्रिया क्रियाफल तथा कारक यही संसार है तो कारक क्रिया क्रियाफल रूप जो संसार है यह संसार वस्तुत आत्मा में नहीं है और उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप में जो जानता है वह भी क्रियाकारक फल फलात्मक जो संसार है उससे रहित हो जाता है उसका संसार से कोई संबंध नहीं बनता इसे कहा जा रहा है अतो इत्यादि से अतो अनात्मक्य विषय है व धर्मा धर्मादि लक्षण संसारो न ब्रह्म हाँ वो अनात्मज्ञ का अतः का नहीं तो अतः यानी आकाश के तरह अविक्रिय आत्मा होने से ही कोई भी जो धर्मा धर्मादि लक्षण संसार हैं वह आत्मा का नहीं है आत्मा में क्रिया तथा तो क्रिया फल रूप संसार की सिद्धि नहीं होती या तो प्रतीक में अतः छूट गया है अतः अनात्मज्ञ विषय ऐसा होना था प्रतीक में भी तो टीकाकार अवतरण लिखते हैं अनात्मज्ञ विषय एवं इसका टीका में लिखा है ना अनात्मज्ञ विषय एवं वहीं पर अतः भी होना चाहिए क्योंकि एक वाक्य हमारे से शुरू हो रहा तो यदि अविक्रिय एवं आत्मा तरी धर्मादिधिकारी अभाव तद सिद्धौ संसार उपलब्ध एवं इति आशंक्य आह अनात्मज्ञ विषय एवं तो कहते हैं यदि आत्मा अविक्रिय है यानी क्रियाश्रय नहीं है तब तो शास्त्रीय क्रिया रूप जो धर्म शास्त्र निषिद्ध क्रिया रूप जो अधर्म इस धर्मा धर्म का निवर्तक कोई अधिकारी नहीं होगा तो अधिकारी के न होने से धर्मा धर्म का निर्वर्तक न होने से धर्मा धर्माधर्मादि की निष्पत्ति नहीं होगी तद असिद्धो का अर्थ धर्माधर्मादि निष्पत्ति ना होने से तो धर्माधर्मादि ही तो संसार के कारण माने जाते हैं तो कारण ही नहीं रहेगा धर्मा धर्मादि रूप कर्म तो कार्य भी नहीं हो पाएगा फिर संसार तो तद असिद्धौ यानी धर्माधर्मादि असिद्ध संसार उपलम्ब एवं न सत तो धर्मा धर्मादि के कार्य संसार की अनुभूति न होने का प्रसंग आएगा लेकिन अनुभूति हो रही है का दृष्ट विरोध आत्मा को क्रिया तथा क्रिया फल का अनासरे मानने पर दृष्ट विरोध उपस्थित होगा दृष्ट विरोध यानी प्रत्यक्ष विरोध उपस्थित होगा इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो भाष्कर भगवान ने लिखा अतो अनात्मज्ञ विषय धर्मा धर्मादि लक्षण संसार तो क्रिया तथा क्रियाफल अनाश्रय है वस्तुतः आत्मा क्रिया क्रियाफल का आश्रय नहीं है और आत्मा के वास्तविक उस स्वरूप को जानने वाला जो है वो है आत्मज्ञ उस आत्मज्ञ में तो धर्माधर्मादि न होने से उसका फल भूत जो संसार है वो भी नहीं रहेगा धर्मा धर्माधर्मादि भी नहीं रहेंगे उनका फल भी नहीं रहेगा हाँ आत्मज्ञ के लिए धर, ये क्रियाकारक फल भेदात्मक संसार नहीं दिखेगा से आत्म अभूत तत्के न कंप से द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी द्वैत में द्वैत बाधित होगा ना उसके लिए सत्य द्वैत नहीं रहेगा और जिसका द्वैत बाधित नहीं है लेकिन द्वैत में सत्यत्व तो बुद्धि है द्वैत का अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्मतत्व का ग्रहण जिसको नहीं हो रहा है अधिष्ठान का अज्ञान है जिसको रस्सी के विशेष स्वरूप का जिसको अज्ञान है उसी को मंद अंधकार में सर्पादि की भ्रांति होती है रस्सी का ज्ञान जिसको है उसे मंद अंधकार में भी सर्पादि नहीं दिखते हैं रस्सी ही दिखती है ऐसे ही अधिष्ठानभूत आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभविता जो है उसे अध्यस्त क्रियाकारक फलभेद प्रतीत नहीं होगा यही संसार है और जिसको अधिष्ठानभूत भूत आत्म स्वरूप का अज्ञान है और अनात्मा कार्यक्रम संघात जो अध्यस्त है उसके साथ अविद्यक तादात में अभिमान करके उसी को अपना स्वरूप समझ रहा है अध्यस्त विशेष को ही अपना स्वरूप समझता है, वो है अनात्मज्ञ अनात्मा का आत्म रूप से अनुभव करने वाला भ्रांत तो रस्सी का ज्ञान जिसको नहीं है उसी को सर्पादि की प्रती होती है भ्रांति होती है ऐसे आत्मा का ज्ञान जिसको नहीं है अनात्मज्ञ है तो उसी को धर्माधर्मादि धर्मा संसार प्रतीत होगा वह सक्रिय कार्यक्रम संघात रूप अपने आप को समझ रहा है तो कार्यक्रम संघात की शास्त्रीय क्रियारूप धर्म और कार्यक्रम संघात के द्वारा शास्त्र निषिद्ध की जाने वाली हिंसादि रूप अधर्म इनका आश्रय अपने आप को समझेगा ये धर्मा धर्मादि का आश्रय बनना हुआ और उसका फिर भोक्ता भी फल का भोक्ता भी अपने को समझेगा तो ये धर्मा धर्म और उनके फल का आश्रय बनेगा अनात्मज्ञ ये धर्माधर्मादि संसार है और उसका आश्रय बनना संसारित तो है ये अनात्मज्ञ विषयक है तो ये कहा कि अतो अनात्मज्ञ विषय एवं धर्माधर्मादि लक्षण संसार अनात्मज्ञ विषय का अर्थ है अनात्मज्ञ आश्रय अनात्मज्ञ के आश्रित ही ये धर्माधर्मादि संसार है धर्माधर्मादि संसार का आश्रय अनात्मक्य है आत्मक्य नहीं न ब्रह्मज्ञ ब्रह्मज्ञ है आत्मक्य, यानी ब्रह्मज्ञ न संसार आश्रय ऐसा लगाना धर्मधर्मादि लक्षण संसार आश्रय ब्रह्मज्ञ न अनात्मज्ञ एव धर्म धर्मादि लक्षण संसार आश्रय कही कैसे आपको ज्ञात हुआ तो कहा श्रुति प्रामाण्यत श्रुति कह रही है कि आत्मा निर्विकार है उसमें कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो नहीं है तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो ही तो संसार है उसका निषेध श्रुति कर रही है आत्मा के वास्तविक स्वरूप में और आत्मा के उस वास्तविक स्वरूप को जानने वाला जो ब्रह्मज्ञ है उसमें फिर संसार कहाँ रहेगा ये श्रुति प्रामाण्यत निहनाना किंचन और न्यायाच इसका उत्तरण है टीका में एक तो श्रुति और न्याय ये दोनों धर्मधर्मादि अनुपपत्ते में हेतु है यानी ब्रह्मज्ञ संसारो न क्यों तो पंचमेन्त हेतु है धर्माधर्मादि अनुपपत्ते ब्रह्मज्ञ से धर्माधर्मादि अनुपपत्ते ऐसा अनुय करना कि ब्रह्म ब्रह्मज्ञ में आत्मज्ञ में धर्माधर्मादि की उपपत्ति यानी सिद्धि न होने से ब्रह्मज्ञ में धर्माधर्मादि लक्षण संसार नहीं रहेगा अब ये ब्रह्मज्ञ में धर्माधर्मादि की अनुपपत्ति है असिद्धि है इसका निश्चाय प्रमाण कोई हेतु का निश्चाय हेतु है धर्मा धर्मादि अनुपत्ति आत्मज्ञ के धर्मा धर्मादि की उपपत्ति नहीं होती है आत्मज्ञ में धर्मा धर्मादि सिद्ध नहीं होते ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण तो प्रमाण बताया श्रुति प्रामाण्यत और न्यायाच्य ये दो हेतु हैं धर्म ब्रह्मज्ञस्य धर्मा, धर्मा धर्मादि अनुपपत्ति में तो न्याय बता रहे हैं उत्तरण में टीकाकार तो यद अज्ञानात् प्रवृत्ति स्यात् तज ज्ञात सा कू तो ये, ये न्याय है इति न्यायात् जिसके अज्ञान से प्रवृत्ति होती है जिस वस्तु का अज्ञान प्रवृति का कारण है उस वस्तु का ज्ञान होने पर वह प्रवृत्ति नहीं रहेगी क्योंकि उस वस्तु का ज्ञान प्रवृत्ति का हेतुभूत जो अज्ञान है उसका निवर्तक बनेगा तो निमित्ता पाय नैमित्त कश्यापी अपाय तो जिस वस्तु का अज्ञान निमित्त है वह अज्ञान प्रवृत्ति का निमित्त भूत उस वस्तु के ज्ञान से निवृत्त होने पर प्रवृत्ति नहीं होगी और प्रवृत्ति है धर्म अधर्म दो प्रकार की धर्म अनुकूल प्रवृत्ति अधर्मा अनुकूल प्रवृत्ति ये नहीं होगी तो आत्मा के अज्ञान से ही धर्मा धर्मादि में प्रवृत्ति होती है जिसको आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है वह अध्यासभाष्य में भगवान ने बताया न कि शास्त्रीय व्यवहार में भी देहातिरिक्त आत्मज्ञान मात्र अपेक्षित है लेकिन वेदांत प्रतिपाद्य जो अष्नाया पिपासादि से रहित आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है वो अपेक्षित नहीं है उल्टा वो तो विरोधी है उत्सेदक है इसलिए धर्माधर्मादि का निमित्त है आत्मविषयक अज्ञान ही और उस आत्मविषयक अज्ञान निमित्तक जो धर्मादि है आत्मविषयक ज्ञान होने पर कैसे रहेंगे आत्म अज्ञान से निष्पन्न होने वाले धर्माधर्मादि आत्मा का ज्ञान होने पर उनका निमित्त अज्ञान आत्मविषय न रहने से वे भी चले जाएंगे वो भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे ये न्याय है तो यद्ञा प्रवृत्ति सैत् तज्ञा सा कवच्च आत्मज्ञस धर्मादि नोपते अत आत्मज्ञ सदा मुक्त आह न्यायाच्च तो जिस वस्तु के अज्ञान से प्रवृत्ति होती है उस वस्तु का ज्ञान होने पर वह प्रवृत्ति कैसे होगी अर्थ नहीं होगी कुतः शब्दाक्षे आक्षेप अर्थ में इस न्याय से आत्मज्ञ धर्मादि नोपद देते क्योंकि आत्मा के अज्ञान से ही धर्मादि की उपपत्ति होती है वह आत्मज्ञान होने पर धर्मादि का निमित्त आत्म अज्ञान नहीं रहेगा तो धर्मादि की उपपत्ति नहीं होगी धर्मादि सिद्ध नहीं होंगे एक अन्या धर्माद अनुपत्ते इसलिए एक पूर्वाचार्य का वचन भी बताया जा रहा है कि तद विवेको नतीता अलेपवाद्माश्री श्रीकृष्ण जनको यथा अलेपवादम आश्रीत विवेकी सर्वदा मुक्त कुर्वतो कर्तृता नास्ती विवेकिन ना। इसे लगाना और उदाहरण है श्री कृष्ण और जनक का तो जो विवेकी हैं वह सभी अवस्था में मुक्त हैं तो सर्वदा से लेना कार्यक्रम संघात सक्रिय हो उस समय भी और सारी क्रियाओं को छोड़ करके शांत बैठा है निवृत्त हो कर के उस अवस्था में भी विवेकी यानी जिसका अनात्मा मात्र से आत्मा आत्माभिमान निवृत्त हो कर के आत्मा में ही अहंता सुस्थिर हो गई है उसे कहा जाता है विवेकी यानी ब्रह्मज्ञ वह सर्वदा मुक्त सर्वदा से कार्यक्रम संगात की सक्रिय अवस्था अक्रिय अवस्था दोनों लेना दोनों अवस्थाओं में वह मुक्त ही है तो कहा कार्यक्रम संगात सक्रिय होगा उस समय भी मुक्त ही कैसे हैं तो कहते इसलिए कि कूर्व तो नास्ती कर्त्यता कार्यक्रम संघात कुछ कर भी रहा है तो भी उस सक्रिय कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान न होने से उस सक्रिय कार्यक्रम संघात में रहने वाले बिना आत्माभिमान किए रहने वाले मुक्त पुरुष की कर्तृता सिद्ध नहीं होती उसमें वो करता सिद्ध नहीं होता इसलिए कहा अलेपवादम आश्रित्य आश्रित कुर्वतान करना तो अलेपवाद क्या है तो सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं अलेपवाद है नै किंचित करो मीति युक्तो मन्येत तत्वित पश्यन श्रृणवन छन स्वपन स्वसन प्रलपन विसर्जन गृहन उन्मिशन निमीशन अव किंचित कौमीति युक्त मनत तो, तो, तो।, तो चक्षुरादि इंद्रियों के अपने अपने विषय ग्रहण रूप व्यापार जिस समय हो रहे हैं दर्शनादि व्यापार उस समय भी ये इंद्रियानी इंद्रिया वर्तन इंद्रिय अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त हो रही हैं मैं तो इनका साक्षी इनसे असंग अविक्रिय हूँ इनसे इनके व्यापार से रहित ही निर्व्यापार हू ऐसा निश्चय दृढ़ निश्चय ये अलेपवाद है ऐसे कहते हैं यथा सर्वगतम सौक्षात आकाशम नोपलिप्यते अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते तो जैसे आकाश सब स्थान पर होने पर भी किसी से भी लिपायमान नहीं होता का मतलब संसर्ग नहीं करता संसर्ग करेगा तो संस फिर धर्म अध्यास भी होगा धर्म अध्यास होगा तो किसी के धर्म से अपने आप को युक्त नहीं समझता आकाश ऐसे ही कहते सर्वत्र देहे तो सभी शरीर में चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक के समस्त शरीरों में एक आत्मा रहती है और उस आत्म तत्व को समस्त कार्यक्रम संज्ञा से विलक्षण असंग मैं हूं ऐसा समझने वाला वो हो गया आकाश के तरह देह में रहने वाला न लिप्यते, थे उपलिप्य थे तो देह में संसर्ग अध्यास उसका नहीं होता इसलिए देहगत धर्मा धर्मादि से अपने आप को अलिप्त समझता है तो इत्यादि प्रमाणों से उत्थ जो दृढ़ प्रत्यय है कार्यक्रम संघात में क्रियाएं हो रही हैं उन क्रिया तथा तो क्रियाओं के फल से कार्यक्रम संघात भले ही युक्त हो लेकिन मेरा कोई संबंध उससे नहीं है ऐसा दृढ़ निश्चय ये है अलेपवाद और इस अलेपवाद का आश्रय लेकर के कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में भी यह अकर्ता ही रहता है तस्य तस् करता विद्या कर्तार मगवान कृष्ण कहते हैं तो इस प्रकार ये उन्नीसवें मंत्र की चर्चा पूरी होती है 20वें मंत्र का अवतरण है भाष्य में कथम पुनः आत्मा जानती इति थे इस अवतरण भाष्य की भी अवतरण टीका है कि अकामत्वादि साधनांतर विधान्थम उत्तर वाक्यम अवतारयती कथम पुनः इति तो साधनांतर इसमें साधन शब्द से लेना पूर्व में बताए गए जो साधन है ब्रह्म ज्ञान के आचार्य उपदेश ओंकार उपासना ये है साधन और साधनांतर से लेना पूर्वोपदिष्ट आचार्य उपदेश ओंकार उपासना रूप साधन से भिन्न साधनांतर आत्मज्ञान के वो कौन है अ काम वो है अ अकामत्वादी अकामत्वादी रूप जो पूर्वक्त साधन से भिन्न साधनांतर हैं, उनका विधान करने के लिए उत्तर वाक्य हैं और उसका अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्कर कथम पुनः आत्मान इत्यादि से अनु अनियान इत्यादि वाक्य अकामत्वादी साधनांतर का ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में विधान करने के लिए है और इस ब्रह्म ज्ञान के साधनांतर को बताने वाले मंत्र का अवतरण भाष्यकार भगवान ने लिखा कथम इत्यादि कथम इस पर एक नंबर टिप्पणी है टिप्पणीकार लिखते हैं कि हंत्रित्वादिना ज्ञानं चेत केन के नूपेण साधनेन च इति पृछेती कथम पुनः इति १९वें मंत्र में कहा कि आत्मा को हंता समझने वाला या हत समझने वाला यथार्थ ज्ञानी नहीं है आत्मज्ञ नहीं है अनात्मज्ञ है तो हंतृत्व रूप से और हतत्वादि रूप से यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप से आत्मज्ञान यदि यथार्थ ज्ञान नहीं है तो फिर किस रूप से आत्मज्ञान यथार्थ ज्ञान माना जाएगा और वह आत्मा का यथार्थ ज्ञान कौन से साधन से होगा पूर्वक्त साधनों से भिन्न कौन से साधनांतर हैं जिनके आने से आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वह अनुभव में आता है ये कथम पुनः इत्यादि से पूछा गया ये टिप्पणीकार ने लिखा कि हंतृत्वादि न ज्ञानन चेत न आत्मज्ञानम के नर् रूपेण तब किस रूप से आत्मा का ज्ञान यथार्थ ज्ञान माना जाएगा और केन न साधने नो आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के साधन भी कौन हैं तो केन न साधने न तज ज्ञानम यानि आत्मज्ञानम पृछति ये कथम पुनः आत्मा जानाति इससे पूछा गया दो नंबर टिप्पणी में उच्चते इत्यादि पर टिप्पणी है वो ये उत्तर दिया जा रहा है तो प्रश्न हुआ तो उच्ते इत्यादि है उ, आ, इस मंत्र का अवतरण जो इस प्रश्न का उत्तर है मंत्र के द्वारा बताया जा रहा इस पर टिप्पणी है दो नंबर अन्यस्वादि उपलक्षित सर्वाधि अकाम्वादिना चयन उत्तर इति कहते हैं आत्मा का अंतरित्वादी रूप से ज्ञान तो यथार्थ ज्ञान नहीं है तो यथार्थ ज्ञान कैसे होगा फिर तो संसार में जो अणुरूप से महद रूप से प्रसिद्ध पदार्थ हैं उन सब पदार्थों के अधिष्ठान के रूप से आत्मा का ज्ञान यथार्थ ज्ञान माना जाएगा जो अनुत्वेन रूपेण प्रसिद्ध सर्षपादी आदि है महत्वन रूपे प्रसिद्ध पृथ्वी पर्वतादि है उन सब का अधिष्ठान मैं हू ऐसा ज्ञान वो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है सर्वाधिष्ठान रूपे न ज्ञान आत्मा का यथार्थ ज्ञान माना जाएगा वो सर्वाधि रूपे न आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कौन से साधन से होगा ये भी जिज्ञासा थी ना? तो वो साधन है अकामत् वो बताए जा रहे हैं अक्रतु इस शब्द से अकामत्व तो बताया जा रहा है तमक पश्च्य तमक्रतु पश्यति वीत इसमें अक्रतु शब्द अकामत्व रूप साधन को बताता है और आदि शब्द से ना विरत दुश्चरिता इत्यादि से बताया गया जो साधन है वो लेना तो ये अकामत्वादि जो साधनांतर हैं इन साधनांतरों से सर्वाधिष्ठानत्वेन रूपे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा तो विश्व मंत्र पर चर्चा हम लोग कल करते हैं